गीता तत्व चिंतन सुख प्राप्ति का उपाय विषयों का आकर्षण यहाँ पर विषयों के आकर्षण की भयावहता प्रदर्शित हुई है अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियाँ विषयों में किस प्रकार फंसी रहती है यह यहाँ पर दिखाया गया है जिस इंद्री के भी पीछे मन जाएगा मन उसमें अटक जाएगा और वह बलपूर्वक बुद्धि को भी अपने साथ भगा ले जाएगा इसलिए इंद्रियों को बड़ी सावधानी से विषयों के चारागाह में भेजना चाहिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मन और इंद्रियों को वश में करने के बाद इंद्रियों को यथेक्ष विषयों में जाने देना चाहिए हमने चौंसठवें श्लोक की व्याख्या में शंकराचार्य के भाष्य का हवाला देते हुए कहा है कि अवर्जनीय विषयों में ही इंद्रियों को जाने देना चाहिए अवर्जनीय विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण है यदि हमने यह सावधानी न रखी तो इंद्रियां मन को हर लेती हैं और मन बुद्धि को भगा कर ले जाती है किस प्रकार भगाता है जैसे वायु पानी में नौका को भगा कर ले जाती है नाव पानी में है और अचानक आंधी आने लगती है ऐसी दशा में नाव पूरी तरह वायु के वश में हो जाती है चाहे तो वायु उसे उलट दे चाहे जोरों से बहा चट्टान से टकरा दे चाहे उल्टी दिशा में ले जाए वैसी ही स्थिति अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि की होती है वह पूरी तरह इंद्रियों और मन की लपेट में आ जाती है और उनकी मनमानी की शिकार हो जाती है इंद्रियों में आसक्ति के परिणाम पांच दृष्टांत जन्मनोनुविधीयतें कहकर सूचित किया कि मन को एक ही इंद्री फंसाने में समर्थ है जिस किसी इंद्री के बीच पीछे मन जाता है वही मन को फांस लेती है इंद्रियाँ कितनी बली हैं शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं शब्दादि पंचभीव पंच पंचत्वु पंच तो स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातरंग पतंग मीन, नरह, नीन भी रंचितः किम्? हरिण हाथी पतिंगा मछली और भ्रमर ये पांच जब पंचेंद्रियों में से क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की एक एक इंद्रियों में आसक्त होकर पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं तब भला उस संसारी की दुर्गति का क्या ठिकाना जो इन पांचों इंद्रियों में एक साथ बंधा हुआ है कहा भी तो है अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आंच तुलसी वे कैसे जिये जिन्हें सतावय पाँच हिरण वैसे तो ऐसी चौकड़ी भरता है कि कोई उसे नहीं पा सकता पर वह शब्द से ऐसा बंध जाता है कि प्राणों को खो बैठता है वह शिकारी की बाँसुरी की मधुर तान सुनकर छिठक कर खड़ा रह जाता है और शिकारी उसे पकड़ लेता है उसी प्रकार जंगल के हाथी को भला कौन पकड़ सकता है पर वह स्पर्सेंद्री में बंध कर अपना बल खो बैठता है हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में एक काठ की हथनी को बनाकर खड़ा कर दिया जाता है उसके पास एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसे पत्ते से ढक दिया जाता है जिससे गड्ढा दिखाई न पड़े काठ की हथनी को साबुन से खूब मलकर चिकना कर देती है हाथी आकर हथनी को देख उससे सूढ़ मिलाता है कोमल गिलगिला स्पर्श पाकर उसे मध समझकर वह रुक जाता है और बार बार हथनी से सूढ़ मिलाने की चेष्टा करते हुए वह आगे बढ़ता जाता है कि गड्ढे में गिर पड़ता है वहाँ उसे कुछ दिन बिना भोजन पानी के रख देते हैं जिससे दुर्बल होकर वह पकड़ में आ जाता है इसी प्रकार पतिंगा रूपेंद्र से बंधकर दीपक की लौ से जलकर प्राण त्याग देता है मछली रसनेन्द्रीय से बंधी है कांटे में फंसे चारे के रस के लोभ में पड़ अपने प्राण गवा बैठती है भ्रमर घाणेन्द्री से बंधा है वैसे तो वह काठ को भी छेद सकता है पर कमल की गंध में बंध कर उसकी कोमल पंखुड़ियों को नहीं छेद पाता और काल का ग्रास बन जाता है किसी कवि ने लिखा है प्रीति रीत विधिना भ्रमर अद्भुत रची बनाए भेद समरथ है कमल भेद नहीं जाए संस्कृत के किसी कवि ने बड़ी सुंदर उपेक्षा की है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष स्वान्नुदेश्यति अशिष्यति पंकजश्री इत्थम विचित कोश गते दिरे हा हंत हंत नलनिम गजमु एक भौरा कमल में बैठा हुआ जब गंध का आनंद ले रहा था तो इतने में सूर्यास्त हो गया और कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई भौरा कमल में कैद हो गया अगर वह चाहता तो कोमल पंखुड़ियों को काट कर बाहर निकल सकता था पर वह मन में सोचने लगा जब रात बीत जाएगी और सूर्योदय होगा तब कमल फिर से खिल उठेगा और तब मैं बाहर हो जाऊंगा। पर ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में एक हाथी आया और उसने एक झपट्टा मारकर शोर से कमल को तोड़ अपने उधर के हवाले कर दिया यह बेचारा भौरा अपने प्राणों से हाथ धो बैठा